भागवत महापुराण एकदशस्क अथाष्टंशोध्याय पर्थनिूपुभास्वभावर्मा प्रशंस न गर्शेत विश्वत्मक पश्य प्रकृत्या पुषेन च परस्वभाव कर्मा प्रसंस निंदते भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव जी यद्यपि व्यवहार में पुरुष और प्रकृति दृष्टा और दृश्य के भेद से दो प्रकार का जगत जान पड़ता है तथापि परमार्थ दृष्टि से देखने पर यह सब एक अधिष्ठान स्वरूप ही है इसलिए किसी के शांत घोर और मूल स्वभाव तथा उनके अनुसार कर्मों की नास्तुति करनी चाहिए और न निंदा सर्वथा अद्वैत दृष्टि रखनी चाहिए जो पुरुष दूसरों के स्वभाव और उनके कर्मों की प्रशंसा अथवा निंदा करते हैं वे शीघ्र ही अपने यथार्थ परमार्थ साधन से चित्त हो जाते हैं क्योंकि साधन तो द्वैत के अभिनिवेश का उसके प्रति सत्यत्व बुद्धि का निषेध करता है और प्रशंसा तथा निंदा उसकी सत्यता के भ्रम को और भी दृढ़ करती है तेजसे मृत्यु तथिक उद्धव जी सभी इंद्रियां राजस अहंकार के कार्य हैं। जब वे निद्रित हो जाती है तब शरीर का अभिमानी जीव चेतना शून्य हो जाता है अर्थात उसे बाहरी शरीर की स्मृति नहीं रहती उस समय यदि मन वच बच रहा तब तो वह सपने के झूठे दृश्यों में भटकने लगता है और वह भी लीन हो गया तब तो जीव मृत्यु के समान गाढ़ निद्रा सुषुप्ति में लीन हो जाता है वैसे ही जब जीव अपने अद्वितीय आत्मस्वरूप को भूल कर, नाना वस्तुओं का दर्शन करने लगता है तब वह स्वप्न के समान झूठे दृश्यों में फंस जाता है अथवा मृत्यु के समान अज्ञान में लीन हो जाता है किम भद्रम कि वस्तु न कियोदित्व मनसाध्या उद्धव जी जब द्वैत नाम की कोई वस्तु ही नहीं है तब उसमें अमुक वस्तु भली है और अमुक बुरी अथवा इतनी भली और इतनी बुरी है यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता विश्व की सभी वस्तुएं वाणी से कही जा सकती है अथवा मन से सोची जा सकती है इसलिए दृश्य एवं अनित्य होने के कारण उनका मिथ्यात्व तो स्पष्ट ही है छाया प्रत्याया भाषा संतोप्यिण एवं देहादावा यु तो भय परछाई प्रतिध्वनि और सीपी आदि में चांदी आदि के आभास यद्यपि है तो सर्वथा मिथ्या परंतु उनके द्वारा मनुष्य के हृदय में भय कंप आदि का संचार हो जाता है वैसे ही देहादि सभी वस्तुएं हैं तो सर्वथा मिथ्या ही परंतु जब तक ज्ञान के द्वारा इनकी असत्यता का बोध नहीं हो जाता इनकी आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हो जाती तब तक ये भी अज्ञानियों को भयभीत करती रहती है आत्म विश्वम सजे सृजति प्रभु त्रायते थ्रात विश्वात्माते हरतीश्वर उद्धव जी जो कुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष वस्तु है वह आत्मा ही है वही सर्वशक्तिमान भी है जो कुछ विश्व सृष्टि प्रतीत हो रही है इसका वह निमित्त कारण तो है ही उपादान कारण भी है अर्थात वही विश्व बनता है और वही बनाता भी है वही रक्षक है और रक्षित भी वही है सर्वात्मा भगवान ही इसका संहार करते हैं और जिसका संहार होता है वह भी वे ही है दन्यो भावो निरूपितः निरूपिते तस्मत्मस्म भाव निरूपिता अवश्य ही व्यवहार दृष्टि से देखने पर आत्मा इस विश्व से भिन्न है परंतु आत्म दृष्टि से उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु ही नहीं है उसके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है उसका किसी भी प्रकार निर्वचन नहीं किया जा सकता और अनिर्वचनीय तो केवल आत्म स्वरूप ही है इसलिए आत्मा में सृष्टि स्थिति संहार अथवा आध्यात्म आधिदैव और अधिभूत ये तीन प्रकार के प्रतीतियाँ सर्वथा निर्मूल ही है न होने पर भी जो ही प्रतीत हो रही है यह सत्व रज और तम के कारण प्रतीत होने वाली दृष्टा दर्शन दृश्य आदि की त्रिवेशता माया का खेल है ए ज्ञान विज्ञान नुणम न चौथी लोके चरती सूर्य उद्धव जी तुमसे मैंने ज्ञान और विज्ञान की उत्तम स्थिति का वर्णन किया है जो पुरुष मेरे इन वचनों का रहस्य जान लेता है वह न तो किसी की प्रशंसा करता है और न निंदा वह जगत में सूर्य के समान संभाव से विचरता रहता है प्रत्यक्षेना अनुमान निगमेनात्म आत्म संविधान आद्यंत व्यासंगो विचरे प्रत्यक्ष अनुमान शास्त्र और आत्मानुभूति आदि सभी प्रमाणों से यह सिद्ध है जगत उत्पत्ति विनाशील होने के कारण अनित्य एवं असत्य है यह बात जानकर जगत में असंग भाव से विचरना चाहिए उद्धव दृष्टि अनात्मा कस्य स्वादिशो कश्य श्यादूपल उद्धव जी ने पूछा भगवन आत्मा है दृष्टा और देह है दृश्य आत्मा स्वयं प्रकाश है और देह है जड़ ऐसी स्थिति में जन्म मृत्यु रूप संसार न शरीर को हो सकता है और न आत्मा को परंतु इसका होना भी उपलब्ध होता है तब यह होता कैसे है आत्मा व्यो गुण शुद्ध स्वयं ज्योतिराम अग्निबद्धारू दे कश्य सं आत्मा तो अविनाशी प्राकृत अप्राकृत गुणों से रहित शुद्ध स्वयं प्रकाश और सभी प्रकार के आवरणों से रहित है तथा शरीर विनाशी सगुण अशुद्ध प्रकाश्य और आवृत है आत्मा अग्नि के समान प्रकाशमान है तो शरीर काठ की तरह अचेतन फिर यह जन्म मृत्यु रूप संसार है किसे सही भगवान वाह प्राण आत्मन सन्निक संसार फलवां अपारिवेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा वस्तुतः प्रिय उद्धव संसार का अस्तित्व नहीं है तथापि जब तक देह इंद्रिय और प्राणों के साथ आत्मा का आत्मा के संबंध भ्रांति है तब तक अविवेकी पुरुष को वह सत्य सा स्फुर होता है अर्थे तो गमो स्वप्न जैसे स्वप्न में अनेकों विपत्तियां आती हैं पर वास्तव में वे हैं नहीं फिर भी स्वप्न टूटने तक उनका अस्तित्व नहीं मिटता वैसे ही संसार के न होने पर भी जो उसमें प्रतीत होने वाले विषयों का चिंतन करते रहते हैं उनके जन्म मृत्यु रूप संसार की निवृत्ति नहीं होती यथा प्रस्वापो न मोहायकल्पते। जब मनुष्य स्वप्न देखता रहता है तब नींद टूटने के पहले उसे बड़ी बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है परंतु जब उसकी नींद टूट जाती है वह जग पड़ता है तब न तो स्वप्न की विपत्तियां रहती है और न उनके कारण होने वाले मोह आदि विकार शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मोह स्पृदय अहंकारस् दुष्यं थे जन्म मृत्यु उद्धव जी अहंकार ही शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मोह स्पृहा और जन्म मृत्यु का शिकार बनता है आत्मा से तो उनका कोई संबंध ही नहीं है देह इंद्रिय प्राण मनोभिमान जीवोतरात्मा गुण कर्म मूर्ति महानृत्योरुद्धे वीत संसार आधावती कालतंत्र उद्धव जी देह इंद्रिय प्राण और मन में स्थित आत्मा ही जब उनका अभिमान पर बैठता है उन्हें अपना स्वरूप मान लेता है तब उसका नाम जीव हो जाता है उस सूक्ष्मात सूक्ष्म आत्मा की मूर्ति है गुण और कर्मों का बिना हुआ लिंग शरीर उसे ही कहीं सूत्रात्मा कहा जाता है और कहीं महत्व उसके और भी बहुत से नाम हैं वही काल रूप परमेश्वर के अधीन होकर जन्म मृत्यु रूप संसार में इधर उधर भटकता रहता है अमूल में तहूप मनोवच प्राण शरीर कर्म ज्ञान छिद्वाह निर्गाष्ण वास्तव में मन वाणी प्राण और शरीर अहंकार के ही कार्य है यह है तो निर्मूल परंतु देवता मनुष्य आदि अनेक रूपों में ऋषि की प्रतीत होती है मननशील पुरुष उपासना की शान पर चढ़ाकर ज्ञान की तलवार को अत्यंत तीखी बना लेता है और उसके द्वारा देहाभिमान का अहंकार को मूलोच्छेद करके पृथ्वी में निर्बंध होकर विचरता है फिर उसमें किसी प्रकार की आशा तृष्णा नहीं रहती ज्ञानम विवेको निगम तपस्त मेंुमान आद्यंतरव केवल कालच्च हेतु तदेव आत्मा और अनात्मा के स्वरूप को पृथक पृथक भली भांति समझ लेना ही ज्ञान है क्योंकि विवेक होते ही द्वैत का अस्तित्व मिट जाता है उसका साधन है तपस्या के द्वारा हृदय को शुद्ध करके वेदादि शास्त्रों का श्रवण करना इनके अतिरिक्त श्रवणानुकूल युक्तियाँ महापुरुषों के उपदेश और इन दोनों से अविरुद्ध स्वानुभूति भी प्रमाण है सबका सार यही निकलता है कि इस संसार के आदि में जो था तथा अंत में जो रहेगा, जो रहेगा, इसका मूल कारण और प्रकाशक है वही अद्वितीय उपाधिशून्य परमात्मा बीच में भी है उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है यथा हिरण्यम स्वकृतम परस्ता पश्चात सर्वस्थ हिणमय तदेव मध्य व्यवहार्यमापदे उद्धव जी सोने से कंगन कुंडल आदि बहुत से आभूषण बनते हैं परंतु जब वे गहने नहीं बने थे तब भी सोना था और जब नहीं रहेंगे तब भी सोना रहेगा इसलिए जब बीच में उसके कंगन कुंडल आदि अनेकों नाम रखकर व्यवहार करते हैं तब भी वह सोना ही है ठीक उस ऐसे ही जगत का आदि अंत और मध्य मैं ही हूँ वास्तव में मैं ही सत्य तत्व हूँ गुणत्र कारण कार्य कर व्यतिरुर्य तदेव सत्यम भाई उद्धव मन की तीन अवस्थाएं होती है जाग्रत, स्वप्न और सुसुप्ति इन अवस्थाओं के कारण तीन ही गुण हैं सत्य सत्व रज और तम और जगत के तीन भेद हैं अध्यात्म इंद्रियां, अधिभूत पृथ्वी पृथिव्यादि और अधिदेव कर्ता ये सभी त्रिविधताएं जिसकी सत्ता से सत्य के समान प्रतीत होती है और समाधि आदि में यह त्रिविधता न रहने पर भी जिसकी सत्ता बनी रहती है वह तुरय तत्व इन तीनों से परे और इनमें अनुगत चौथा ब्रह्म तत्व ही सत्य है न पश्चा मध्ये त्यपदे सह भूतम् प्रसिद्धम च परे नदेवित मे मनीषा जो उत्पत्ति से पहले नहीं था और प्रणय के पश्चात भी नहीं रहेगा ऐसा समझना चाहिए कि बीच में भी वह है नहीं केवल कल्पना मात्र नाम मात्र ही है यह निश्चित सत्य है कि जो पदार्थ जिससे बनता है और जिनके द्वारा प्रकाशित होता है वही उसका वास्तविक स्वरूप है नहीं उसकी परमार्थ सत्ता है यही मेरा दृढ़ निश्चय है अविद्यमान प्य सतेजो वैकारिको राज ब्रह्म स्वयं ज्योतिर तो विभातीन्द्रिया यह जो विकारमयी राजस्ृष्टि है यह न होने पर भी दिख रही है यह स्वयं प्रकाश ब्रह्म ही है इसलिए इंद्रिय विषय मन और पंचभूतादि जितने चित्र विचित्र नाम रूप है उनके रूप में ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है एवं छुटम ब्रह्म विवेक हेतु स्वानंद ब्रह्म विचार के साधन है श्रवण मनन निधिध्यासन और स्वानुभूति उनमें सहायक है आत्मज्ञानी गुरुदेव इनके द्वारा विचार करके स्पष्ट रूप से देहादि अनात्म पदार्थों का निषेध कर देना चाहिए इस प्रकार निषेध के द्वारा आत्मवि संदेहों को छिन्न भिन्न करके अपने आनंद स्वरूप आत्मा में ही मग्न हो जाए और सब प्रकार की निषे वासनाओं से रहित हो जाए नपो पार्थिव इन्द्रियाड़ी देवाच सुरताश मनोन्न महाम धिषणा चम अहंकृति खम चितर साम्यम निषेध करने की प्रक्रिया यह है कि पृथ्वी का विकार होने के कारण शरीर आत्मा नहीं है इंद्र उनके अधिष्ठात्र देवता प्राण वायु जल अग्नि एवं मन भी आत्मा नहीं है क्योंकि इनका धारण पोषण शरीर के समान ही अन्य के द्वारा होता है बुद्धि चित्त अहंकार आकाश पृथ्वी शब्दादि विषय और गुणों की साम्यावस्था प्रकृति भी आत्मा नहीं है क्योंकि ये सब के सब दृश्य एवं जड़ है समात कर दूषण विगत जिसे मेरे स्वरूप का भली भाती ज्ञान हो गया है उसकी वृत्तियाँ और इंद्रियाँ यदि समाहित रहती हैं तो उसे उनसे लाभ क्या है और यदि वे विक्षिप्त रहती हैं तो उससे हानि भी क्या है क्योंकि अंतकरण और बाह्यकरण सभी गुणमय हैं और आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है भला आकाश में बादलों के छा जाने अथवा तितर बितर हो जाने से सूर्य का क्या बनता बिगड़ता है यथा न न गतागते सज्जते तथा यो भाव्यू गुण गुण्जते संसती हेतु भी परम जैसे वायु आकाश को सुखा नहीं सकती आग जला नहीं सकती जल भिंगो नहीं सकता धूल धुए मट मैला नहीं कर सकते और ऋतुओं के गुण गर्मी सर्दी आदि उसे प्रभावित नहीं कर सकते क्योंकि ये सब आने जाने वाले क्षणिक भाव हैं और आकाश इन सब का एक रथ अधिष्ठान है वैसे ही सत्वगुण रजो गुण और तमोगुण की वृत्तियां तथा तो कर्म अविनाशी आत्मा का स्पर्श नहीं कर पाते वह तो इनसे सर्वथा परे है इनके द्वारा तो केवल वही संसार में भटकता है जो इनमें अहंकार कर बैठता है तथा संगणे सुमायाचित सुवन मदे नजो नि उद्धौ जी ऐसा होने पर भी तब तक इन माया निर्मित गुणों और उनके कार्यों का संग सर्वथा त्याग देना चाहिए जब तक मेरे सूर्ण भक्ति योग के द्वारा मन का रजोगुण रूप भल मल एकदम निकल न जाए यथा मयो साधु चिकित्सित नृणाम पुनः पुनः संतुदति प्ररोहन एवं मनोपक् सर्वसंगम उधव जी जैसे भली भांति चिकित्सा न करने पर रोग का समूल नाश नहीं होता वह बार बार उभरकर मनुष्य को सताया करता है वैसे ही जिस मन की वासनाएं और कर्मों के संस्कार मिट नहीं गए हैं जो स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हैं वह बार बार अधूरे योगी को मेधता रहता है और उसे कई बार योग भ्रष्ट भी कर देता है कुयोगिहताज मनुष्य भूतय त्रिदोपसिष्टे ते प्रातनाभ्यास बड़े भूयो योगम नतु कर्म देवताओं के द्वारा प्रेरित शिष्य पुत्र आदि के द्वारा किए हुए विघ्नों से यदि कदाचित अधूरा योगी मार्गच्युत हो जाए तो भी वह अपने पूर्व अभ्यास के कारण पुनः योगाभ्यास में ही लग जाता है कर्म आदि में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती करो कर्म क्रिय च जंतु के नाप्य ना जी, संस्कार आदि से प्रेरित होकर जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कर्म में ही लगा रहता है और उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके हर्ष विषाद आदि विकारों को प्राप्त होता रहता है परंतु जो तत्व का साक्षात्कार कर लेता है वह प्रकृति में स्थित रहने पर भी संस्कारानुसार कर्म होते रहने पर भी उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके हर्ष विषाद आदि विकारों से युक्त नहीं होता क्योंकि आनंद स्वरूप आत्मा के साक्षात्कार से उसकी संसार संबंधी सभी आशा तृष्णाएँ पहले ही नष्ट हो चुकी होती हैं तिष्टम आसीनम उतभ्रभ्रजंत जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है उसे इस बात का भी पता नहीं रहता कि शरीर खड़ा है या बैठा चल रहा है या सो रहा है मल मूत्र त्याग रहा है भोजन कर रहा है अथवा और कोई स्वाभाविक कर्म कर रहा है क्योंकि उसकी वृत्ति तो आत्मस्वरूप में स्थित ब्रह्माकार रहती है वस्तुतया यदि ज्ञानी पुरुष को दृष्टि में इंद्रियों के विविध बाह्य विषय जो कि असत है आते भी हैं तो वह उन्हें अपने आत्मा से भिन्न नहीं मानता क्योंकि वे युक्तियों प्रमाणों और स्वानुभूति से सिद्ध नहीं होते जैसे नींद टूट जाने पर स्वप्न में देखे हुए और जागने पर त्रोहित हुए पदार्थों को कोई सत्य नहीं मानता वैसे ही ज्ञानी पुरुष भी अपने से भिन्न प्रतीयमान पदार्थों को सत्य नहीं मानते गुणकर्मचित्रम् निवर्तते तद् न पूर्व गृहीत गुण कर्म चित्री इसका यह अर्थ नहीं है कि अज्ञानी ने आत्मा का त्याग कर दिया है और ज्ञानी उसको ग्रहण करता है इसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि अनेकों प्रकार के गुण और कर्मो से युक्त देह इंद्रिय आदि पदार्थ पहले अज्ञान के कारण आत्मा से अभिन्न मान लिए गए थे उनका विवेक नहीं था अब आत्मदृष्टि होने पर अज्ञान और उसके कार्यों की निवृत्ति हो जाती है इसलिए अज्ञान की निवृत्ति ही अभिष्ट है वृत्तियों के द्वारा न तो आत्मा का ग्रहण हो सकता है और न त्याग यथा हिभाल चक्षुषाम तमो निहन तू सदिधत्ते समीक्षा निपुणा सती में हन्याम पुरुषे जैसे सूर्य उदय होकर मनुष्यों के नेत्रों के सामने से अंधकार का पर्दा हटा देते हैं किसी नई वस्तु का निर्माण नहीं करते वैसे ही मेरे स्वरूप का दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान पुरुष के बुद्धिगत अज्ञान का आवरण नष्ट कर देता है वह इदम रूप से किसी वस्तु का अनुभव नहीं करता ऐसा स्वयं ज्योतिर जो प्रमेयो महानुभूति सकलानुभूति एक वचसा वचसाम विरामे वाग वरती उद्धव जी आत्मा नित्य अपरोक्ष है उसकी प्राप्ति नहीं करनी पड़ती वह स्वयं प्रकाश है उसमें अज्ञान आदि किसी प्रकार के विकार नहीं हैं वह जन्म रहित है अर्थात कभी किसी प्रकार भी वृत्ति में आरूढ़ नहीं होता इसलिए अप्रमेय अप है ज्ञान अनादि के द्वारा उसका संस्कार भी नहीं किया जा सकता आत्मा में देश काल और वस्तुकृत परिच्छेद न होने के कारण अस्तित्व वृद्धि परिवर्तन रास और विनाश उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते सबके और सब प्रकार की अनुभूतियाँ आत्मस्वरूप ही हैं जब मन और वाणी आत्मा को अपना अविषय समझकर कर निवृत्त हो जाते हैं तब वही सजातीय विजातीय और स्वगत भेद से शून्य एक अद्वितीय रह जाता है जो व्यवहार दृष्टि से उसके स्वरूप का वाणी और प्राण आदि के प्रवर्तक के रूप में निरूपण किया जाता है एतावानात्मसम हो यदिकल्पस्तु केवल अवलंबो जी, ही अद्विती आत्म में अर्थहीन नामों के द्वारा विविधता लेना ही मन का भ्रम है, अज्ञान है, यह बहुत बड़ा मोह है क्योंकि अपने आत्मा के अतिरिक्त उस भ्रम का भी और कोई अधिष्ठान नहीं है अधिष्ठान सत्ता में अध्यस्त की सत्ता ही है नहीं अध्यस्त की सत्ता है ही नहीं इसलिए अब कुछ आत्मा सब कुछ आत्मा ही है नाम। बहुत से पंडिताभिमानी लोग ऐसा कहते हैं कि यह पांच भौतिक वैत विभिन्न नामों और रूपों के रूप में इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है इसलिए सत्य है परंतु यह तो अर्थहीन वाणी का आडंबर मात्र है क्योंकि तत्वत तो इंद्रियों की पृथक सत्ता ही सिद्ध नहीं होती फिर वे किसी को प्रमाणित कैसे करेंगे योगि नोपक्व योगत का उपसर्गे विहने त्रा विधी तो उद्धव जी यदि योग साधना पूर्ण होने के पहले ही किसी साधक का शरीर रोगादि उपद्रव से पीड़ित हो तो उसे उन उपायों का आश्रय लेना चाहिए धारणां तपो मंत्रो सदे का उपसर्गान गर्मी ठंडक आदि को चंद्रमा सूर्य आदि की धारणा के द्वारा वात आदि रोगों को वायु धारण युक्त आसनों के द्वारा और ग्रह सर्पादिकृत विघ्नों को तपस्या मंत्र एवं औषधि के द्वारा नष्ट कर डालना चाहिए काशिन नाम ना काम क्रोध आदि विघ्नों को मरे चिंतित चिंतन और नाम संकीर्तन आदि के द्वारा नष्ट करना चाहिए तथा तो पतन की ओर ले जाने वाले दंभ, मद आदि विघ्नों को धीरे धीरे महापुरुषों की सेवा के द्वारा दूर कर देना चाहिए के सुकल्पम वैसे स्थिरम विधाया विविधोपाय सिद्ध है कोई कोई मनस्वी योगी विविध उपायों के द्वारा इस शरीर को सुदृढ़ और युवा अवस्था में स्थिर करके फिर आदि सिद्धियों के लिए योग साधन करते हैं परंतु बुद्धिमान पुरुष ऐसे विचार का समर्थन नहीं करते क्योंकि यह तो एक व्यर्थ प्रयास है वृक्ष में लगे हुए फल के समान इस शरीर का नाश तो अवश्यम है। नहि नुशलादित्यम तथा योगं नित्यं यदि बहुत दिनों तक निरंतर और आदर पूर्वक योग साधन करते रहने पर शरीर सुदृढ़ भी हो जाए तब भी बुद्धिमान पुरुष को अपनी साधना छोड़कर उतने में ही संतोष नहीं कर लेना चाहिए उसे तो सर्वदा मेरी प्राप्ति के लिए ही संलग्न रहना चाहिए योगचर्या माम जोगी विचरण मदपाश्रय तरा नाम तरायेहते सुखानुभव धू योगयाम योगी विचरण मदपाश्रय जो साधक मेरा आश्रय लेकर मेरे द्वारा कही हुई योग में रहता है उसे कोई भी बाधा नहीं सकती उसकी सारी कामनाएं नष्ट हो जाती है और वह आत्मानंद की अनुभूति में मग्न हो जाता है इतमे महापुरा सीता एकादश इस स्कंधेष्टावीश्याय